जिनमें हम संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति रस का जन्म हो हमारी सारी विषय वासनाएँ तृप्तियाँ इच्छाएँ ब्रह्मज्वाला नव दुर्गा हमारी ज्योतियों में जलकर भस्म हो जाएं और हम सदा निर्मल हो जाएं। चैत्र रामनवमी को भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और फिर दूसरे नवरात्र इसके छ माह के उपरांत आते हैं जब हम संपूर्ण आसक्तियों को दगद करते इस मन दशानन रावण का अंतिम रूप से इसकी चिता जला देते हैं रावण का पुतला चल जाता है दशहरा के दसों इंद्रियों के अपराधों का हमने निवारण कर दिया अब हम अपराधी कभी नहीं होंगे जब भक्ति की बात करते हैं तो अक्सर हम समझते हैं कि भजन गा लेने से भक्ति हो जाती है नहीं भक्ति किसी का होने की बात है किसी को पाने की बात नहीं है क्योंकि पाना किसे है वो तो आज भी आत्मा के रूप में हम सब में व्याप्त है घटगट वासी है पाया तो है ही हमने वही ही बन के शबरी के राम हमारे जूठन को रक्त में बदल रहे हैं तो पाना कोई भक्ति नहीं है अपने आप को अपने आत्मा गोपाल पर श्री राम जो भी नाम दें क्योंकि सनातन धर्म का ईश्वर इसलिए घटघटवासी है कि सब अपने भीतर जागो वो जो तुम्हें जड़ता से जीवन में लाया मट्टी से अन्न और अन्न से ये दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया उसे पा रखा है तुमने अब बताओ कि तुम उसके पूर्ण रूपेण कब होगे? पाना आसक्त जगत है हो जाना भक्ति रस है और सारी उम्र बीत जाती है हम भक्ति ही तो नहीं कर पाते ये अति दुर्लभ है भक्ति एक आसक्तियों में मिली हुई अंध है भक्ति है और दूसरी जो सत्संग से प्रकट होती है वो सनेत्र भक्ति है नेत्रों के सहित मेरा भाव तभी तो जगेगा कि जब मैं उस सत्य को पाऊंगा उसका संग करूंगा संग हो कुसंग का मेरा तेरा अपना पराया झूठ कपट लोभ मोह का तो कोई भक्ति नहीं होती और इसी को वेद में भी हम निरंतर पढ़ते चले आ रहे हैं आज का आज की ऋचा खोल लें जिन्होंने बोटसिली है अर्थ से नाम निवेश का मध्य निहित शरीर वृत्र चिंता दीर्घंत आशयदेन्द्र इंद्रशत्रु ये आज की रिचा है इसके पूर्व की रिचाओं में हमने जाना कि जीवन को यहां संचारित करने के लिए महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश हो गया था वे भस्म हो गए थे और हम जीवन को स्थानांतरित नहीं कर पाए थे उसके उपरांत फिर गंगा अवतरण महाराज भागीरथ ने करवाया जल को धरती को हमने दिया और पृथ्वी जम्बू एक जामुन के फल के जैसी थी सुंदर इकलौती प्लेट थी इसकी इसीलिए आज भी हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंड और जहां हमने जीवन को सर्वप्रथम संचारित किया उस स्थान का नाम भरतखंड पड़ा भारत जाति संज्ञक हम सब का नाम है हम सब भारत हैं और जीवन को यहाँ पर लाने के लिए भी हमें बहुत प्रयास करने पड़े थे तो इन्हीं ऋचाओं में पूर्व की ऋचाओं में हमने पढ़ा कि सबसे पहले सर्प माता कद्रू के अंडों को अग्नि बाणों के द्वारा धरती पर लाया गया इससे पूर्व तमाम वनस्पतियों को के निषेचित बीजों को अग्नि बाणों के द्वारा धरती पर उतारा गया और यह कंसेप्ट सिर्फ हमारा ही नहीं जितने आदि धर्म हैं अगर हम प्री क्राइस्ट जाए या प्री मोहम्मद जाए मिडिल ईस्ट में या वेस्ट में तो वहां पर भी हमें ये थॉट मिलता है जो वेद्य है और जिंदे व्यस्ता और अव्यस्था जो असुरों के ग्रंथ हैं उनमें तो ये बहुत ही विचार विस्तार से है तो इसलिए ये कहना कि बाकी सब नहीं जानते थे ऐसा नहीं है वक्त के साथ सबके पास ही लुप्त होता चला गया तो हमने जीवन को जब यहां उतारा उतारने के प्रयास हुए कि जीवन को कैसे उतारा जाए तो नाना प्रकार के प्रयोग किए गए यक्ष आदि रूप बनाए गए कि जिसमें आवागमन सिद्ध हो सके लेकिन वे भी अधिक देर यहाँ धरती पर नहीं टिक पाए उसके बाद जो महासर्प है सर्प जब हम कहते हैं कदरू नाग कहते हैं नागों की माता तो नाग माने हाथी पर्वत सब होता है ई पूर्व में भी हम आपको बतला चुके हैं तो उसके बाद उनके अंडों को उतारा गया जो विशाल जीव थे उनका अवतरण हुआ लेकिन वो भी पृथ्वी की माया को नहीं सह सके और वे मृत्यु को प्राप्त हुए जिन्हें आज वेस्ट डायनासोर का नाम दे रहा है और उसके अंडे आज भी गंगा की घाटी में नर्मदा की घाटी में सर सरस्वती की सूखे घाटियों में भी खुदाई करने पर मिलते हैं और जो लगभग साढ़े छः करोड़ वर्ष जैसा कि उसका वैज्ञानिकों का कहना है इतने पुराने है। के उपरांत जब जीवन को समीपस्थ ग्रहों से लाने की बात हुई तो गौओं के गर्भ में मनुष्यों के भ्रूण को निषेचित बीजों के द्वारा गायों के गर्भ के जरिए उन्हें धरती पर लाया गया माया के प्रभाव में उन गऊ की फर्टिलिटी तो खत्म हो गई लेकिन मनुष्य को हम इस धरती पर उतार पाए और इसलिए गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है क्योंकि यदि धरती पर मनुष्य कभी भी उतरा था तो इन्हीं की दया और कृपा और इस कथा को हमने रामायण में भी देखा कि महाराज दिलीप सदैव जब धरती पर आए तो वहां क्षीर सागर और माया के खेल में पड़कर उनके भी कोई संतान नहीं हुई और तब उन्हीं के निशेचित बीजों को गऊ माता के द्वारा धरती पर उतारा गया और उससे महाराज रघु का जन्म हुआ इसीलिए धरती पर पहला जन्म रघु का है इसीलिए श्री राम का संपूर्ण वंश रघुवंश कहलाता है रघु से ही धरती पर प्रथम उत्पत्ति हुई इस वंश में भी और कथाओं में भी आपने पढ़ा कि गऊओ से ही संतति की प्राप्ति हुई यहाँ तक के भागवत की पूर्व कथाओं में भी श्रीमद भागवत पुराण की कथाओं में भी हाँ गोकर्ण गायक से ही उत्पन्न हुआ आपने कथा में भी पढ़ा है और शुक्र नहीं क्योंकि उनके ग्रह पर गुएं नहीं थी तो उन्होंने भैंसों के गर्भ में असुरों की उत्पत्ति करी तो इसलिए महिषासुर आदि की जो चर्चा आई है वो कोरी कल्पना नहीं है क्योंकि अवेस्ता आदि ग्रंथों में विस्तार से है कि भैंसों के द्वारा ही सारे असरों की उत्पत्ति हुई क्योंकि उनके शरीर बीजों को भी भैंस के गर्भ में लाया गया और आज की ऋचा में क्या कह रहे हैं अब यहाँ आ जाए थोड़ा सा पिछला रेफरेंस दिया है कहा अतिष्ठंती नाम निवेश नान का नाम मध्य शरीरम अ अतिष्ठांति जागृत हो गए जीवंत हो गए निवेश नानाम नाना प्रकार के निवे, निवेश जो बीज थे उनके गर्भ में वे तो जीवंत हो उठे और उनके शरीर काष्ठानाम काष्ठ की भांति जड़ होते चले गए जो बड़े बड़े जीव जिनके गर्भ से हम नाना प्रकार की उत्पत्ति को लाए मध्य निहितम शरीर जिनके शरीर में निहित करके व्याप्त करके हम उन बीजों को लाए उनके शरीर माया और क्षीर सागर के प्रभाव में पड़ने के कारण उनके शरीर काष्ठ हो गए ठठरी बन गए स्केल्टन हो गए है नित्रस्य निर्णय मायाओं के प्रभाव को नगण्य करते हुए विचरंत आप वे गर्भ के जल में ही निरंतर परिक्रमा करते हुए जीवंत होते रहे दीर्घंतम और लंबे अंतरालों को जो हजार हजार प्रकाश वर्ष के जो अंतराल थे जो जीवन एक जगह से दूर प्रकाशवर्ष का अर्थ होता है एक क्षण में अगर आप एक लाख अस्सी हजार मील चलें एक सेकेंड में तो इस प्रमाण से एक वर्ष में आप कितना चलेंगे ये एक प्रकाशवर्ष है तो हजारों प्रकाशवर्ष की दूरियों को लांगते हुए आशयत इंद्रशत्रु कि वो उस उनके गर्भ में ही पड़े होते रहे और माया से जो इंद्रशत्रु जो जीवन का के दुश्मन माया है कि कहीं वो आकर के उन्हें फिर मौत की नींद ना सुला दे उससे बचाकर उन्हें धरती पर उतारा गया एंड दस लाइफ वॉज ब्रॉट टू दिस प्लेनेट जीवन को किसी ग्रह से किसी ग्रह पर लाना सरल नहीं होता है आज यदि हमें मंगल ग्रह पर भी व्यापक रूप से जीवन स्थानांतरित करना होगा जो सिर्फ एक छलांग भर है तो भी हमें बहुत कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा खाली मशीनें भेजकर या कैप्सूल में चंद आदमी भेजकर हम वहां जीवन और उत्पत्ति का खेल नहीं कर सकते और यहां ये भी कह रहे हैं किसी के साथ ही जब जल उतारा गया था तो यहां लोगों की स्थापना की गई जिसे आप ओजोन लेवल कहते हैं उसे वेद पित्रलोक कहते हैं शरीर से हीन होने के बाद जीवात्मा को सबसे पहले इन्हीं लोकों में आना पड़ता है क्योंकि माया में यह रह नहीं सकता ग्रेविटी में जलने लगता है इससे ऊपर इंद्रलोक हैं और ये सब स्पेसेस हैं जो पृथ्वी की माया की ग्रेविटी के भीतर हैं लेकिन शून्य स्थान है जहाँ बिना शरीर के जीव रह सकता है जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो वो धरती की माया को पूर्णतः पार तो नहीं कर पाता उतना तप नहीं होता उसके पास जो आसक्त व्यक्ति है तो भी वो एक बार पृतृलोक तक पहुँचाता है जैसे गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन पितरों को भजने वाले यथा पित्र लोगों को प्राप्त होकर पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं देवों को भजने वाले यथा देव देवलोक तक पहुंचने के उपरांत फिर लौट कर आते हैं लेकिन हे है अर्जुन मेरे भक्त जो मुझको भजते हैं वो सदा सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाते हैं और मैं कौन हूं हाँ हम आत्मा मैं आत्मा हूं हे गुड़ाकेश जो सभी भूत प्राणियों में वास करता हूं जो आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं उनके लिए इन लोगों का भी कोई महत्व तो नहीं रह जाता तो हम वहां क्यों भागते हैं क्योंकि हमें इच्छित जन्म नहीं मिल पा रहा लेकिन आसक्तियां खींचती हैं तो पति में भटक जाती है अब तो कोई जन्म मिले क्योंकि शरीर के बिना ग्रेविटी में जीव रह नहीं सकता उसे कोई तो घर चाहिए जो घर मिले तो मकड़ी से लेकर चूहे से लेकर कोई भी हो सकता है कीट पतंग का भी हो सकता है तो इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि दो मार्ग हैं भीतर जियोगे आत्मा से जुड़के के आत्मस्वभाव में जियोगे तो आत्मा के साथ जाओगे वाहे जगत की आसक्तियों से जुड़ के जियोगे तो पित्रयान से अर्थात वो पेड़ जिनके फल से तुम बने हो उनकी लकड़ियों पर चिता पर जाओगे निर्णय आपको करना है लेकिन ये कहना कि ये मार्ग नहीं वो नहीं और जीवन की उत्पत्ति का ये रहस्य नहीं अथवा वो नहीं ऐसा नहीं है और अब विश्व का विज्ञान भी फिर वेद की ओर लौट रहा है डारविन हैजोड डार्विन को हमने सागर में फेंक दिया है जिनकी आप कथाएं पढ़ा करते थे बिग बैंग थ्योरी भी अब नालियों में चली गई है नासा ने ही कह दिया है कि वो गलत है और उत्पत्ति ब्लैक होल्स में ही होती है जो हम कहते आ रहे हैं वेद कहते कह रहे हैं आप उसको ही स्वीकार कर लिया है कल हमें देखना है कि जब जीवन को भगवान करे कि हम इस अवस्था को पहुंचे तो हर ग्रह पर जल और जीवन हम उतार पाए तो जीवन को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक हमें फिर इन्हीं गवओं के सहारे ले जाना होगा क्योंकि इनका कंसेप्शन पीरियड स्पेस में हमें सूट करता है और इनका और का एक ही है आदमी में और गायों में जो पीरियड है गर्भधारण से उत्पत्ति तक प्रसव तक वो लगभग समान है तो उस, उस हालत में भी हमें गवों की ही विशेष ज़रूरत पड़ेगी और जहाँ तक बहुत दूर ग्रहों तक जीवन ले जाने की बात है तो उसके लिए तो हमें महाकाय दीर्घ विशालय जीवों की जरूरत पड़ेगी जो अब हमारे पास नहीं है और जो यहाँ प्रजातियाँ हैं भी उन्हें हम मिटाए जा रहे हैं रोज़ जीवों की हत्या कर रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि बहुत बहुत बार हम इन्हीं के द्वारा लाए गए हैं और ये नहीं होंगे तो आगे जीवन का संचार नहीं होगा और जिस धरती पर हम बैठे हैं ये कभी भी महाप्रलय को जा सकती है ये एक ऐसा घर है जिसमें छत नहीं है और आसमान से पत्थर पड़ते हैं उल्काएँ गिरती हैं उल्कापात होते हैं और धरती से ज्वालामुखी उठते हैं आग पर बैठे हैं और पत्थरों की इंतज़ार है वही ये ग्रह है और ये जीवन है ये कहना कि हम स्थायी हैं और हमारी संततियां स्थायी रहेंगी इतिहास गवाह है बहुत बहुत बार मिटे हैं फिर फिर उठे हैं और आगे बढ़े हैं विज्ञान को पुराने स्तर तक लौटना होगा और हमें जीवन का सूक्ष्म रहस्यों को जानना होगा और कहा कि धर्म उत्पत्ति का ही क्षण है माला कैसे फेरनी पूजा कैसे करनी ये वेद कहीं नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये सांप्रदायिक सोच है हाउ शुड आई बिहेव मैं क्या करूं ताली कैसे बजाऊं? भजन कैसे गाऊं? इसका वेद से कुछ लेना नहीं क्योंकि धर्म केवल इतना है कि मैं जानू कि मैं कौन हूं मैं जानू कि मैं कैसे आया मैं जानू कि सचराचर क्या है नहीं तो मनुष्य की होनी र्थ है और आज और उस आत्मा को पढूं जो घटघटवासी है वो जो एक एक क्षण मेरे जीवन को का संचार करता है उस आत्मा से जुड़ने के लिए ही हमने लीला कथाओं में स्वयं परमेश्वर को लीला अवतार के रूप में उतारा कि तुम किसी प्रकार अपनी अंतर आत्मा से जुड़ो तो प्रेतों वाली जिंदगी तो न जियो आज भी तुम भगवान को अपने से बाहर पाना चाहते अपने से नहीं जुड़ना चाहते स्वयं को नहीं पढ़ना चाहते और जबकि आज का ब्रह्म सूत्र कह रहा है खोलने ब्रह्म सूत्र को भी हम तीसरे अध्याय में हैं प्रथम खंड के और ये चौदह नंबर का सू, सूत्र है क्या कह रहे हैं दहर उत्तरे भ्या दाहर कहते हैं जो सूक्ष्मांति सूक्ष्म है अब वहां पर भी ब्रह्म सूत्र के भाषिकारों ने दाएं बाएं तो भाग दे रहे उस सीधे शब्दों के अर्थ पर नहीं आए दाहर माने जिसे देखा ना जा सके जो रूप रस गंध स्पर्श किसी के द्वारा पाया ना जा सके जो है लेकिन जाना नहीं जा सकता उसे छू के नहीं देख सकते उसे सूंग नहीं सकते उसका स्पर्श नहीं कर सकते दहर और वो सूक्ष्म होकर हम सब में समाया है वो आत्मा ही उत्तरे भ्या हमारे जीवन का के समुचित उत्तर देता है वही आवागमन को वही अनंत को वही जीवन के सत्य को पाने की बात करता है इसलिए उस आत्मा को जानना है वही घटगटवासी है और वही सृष्ट है जो हम सब में व्याप्त है उसे पाने की क्रियाएं उनके विषय में हर संप्रदाय अपने ढंग से सोचता है रामानंदी संप्रदाय भगवान राम की कथा करता है पुष्टि मार्गी कृष्ण की कथा करते हैं शैव शिव की सुनाते हैं लेकिन संप्रदाय धर्म नहीं है वो धर्म पर आधारित एक सामूहिक सोच का विषय भर है इसे अच्छे से समझना चाहिए इसी प्रकार शाक्त शक्ति की उपासना करते हैं जो नौ माताएं हैं वो ब्रह्म ज्वालाओं के जो नौ स्वरूप हैं वो भस्मी में मृत देह को ले जाती हैं अग्नियां भस्मी से नाना प्रकार के अन्न फल में लाती हैं अग्नियां अन्न और फलों से नाना प्रकार के जीवधारियों के रूप में जन्मती हैं अग्निया हाँ और फिर मातृत्व को भी दूध से वरद करती हैं अग्निया और हरोर से जीवन का साथ कर तो इस प्रकार ये जो नौ रूप हैं ज्योतियों के इन्हीं को नव माता कहा गया इसमें स्त्री पुरुष की कल्पना तो सिर्फ पढ़ाने के लिए है क्योंकि यहाँ जीव स्त्री और पुरुष का भेद धर्म में नहीं होता एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ये तो वाहि जगत के आडम्बर है जैसे एक ही रामलीला के मंच पर एक लड़का जानकी बना है एक लड़का कौशल्या बना है एक लड़का उनमें दशरथ बन गया है और एक श्री राम है तो वहां लड़के ही लड़कियों का भी अभिनय कर रहे हैं और वो लड़कों का भी वही अभिनय कर रहे हैं उसी प्रकार एक आत्मा ही सत्य है और जगत एक नाट्यशाला है रामलीला का मंच है आत्मा सर्वत्र समान है उसका लिंग भेद नहीं होता क्योंकि तो आत्मा को उसके द्वारा जाना नहीं जाता इसे हम आगे ब्रह्मसूत्र में फिर आपके सामने स्पष्ट करेंगे इस प्रकार भेद से रहित होकर अभेद होकर जीना ही आत्म तत्व को पाना है बाहर जगत की औपचारिकता में जैसे रामलीला के पात्र अपनी पात्रता को ही जीते हैं घर के डायलॉग नहीं बोलते जो कथानक में होंगे वही संवाद कहेंगे वही डायलॉग बोलेंगे वही आचरण करेंगे जो रावण बना है लड़का वो दशानन रावण के ही संवाद बोलेगा राम के नहीं बोलेगा राम श्री राम के ही बोलेंगे तो उसी प्रकार जगत की नाट्यशाला के भेद हो भेद न जानते हुए आत्मा अभेद है हम सब में व्याप्त है और हमें श्री हरि के निमित्त होकर जीना है वही संपूर्ण धर्म का हमारे पास समुचित उत्तर है दर उत्तरे भय तुम्हें उत्तर चाहिए यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो सत्य मात्र इतना है कि हम सब निमित हैं किसी मां ने कभी उंगली नहीं बनाई है किसी बाप को अंगूठा बनाना नहीं आया आत्मा ही बनाता है हम सब माता पिता होने का अभिनय करते हैं और वही हम श्री कृष्ण की कथा में पिछले रविवार को हमने कथा का श्री गणेश किया है और ये लीला कथाएं हमने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करके बताई हैं कि इतिहास पर आधारित हर बालक को गुरुकुल में वेद पढ़ाने के लिए और उसके जीवन का अमृत उस तक स्पष्ट करने के लिए हम लीला कथाओं का सहारा लेते हैं तो ये इतिहास और लीला अभी हम श्री कृष्ण कथा में दोनों को संग संग लेके चलेंगे भगवान श्री राम का काल लगभग साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है पहले है जबकि वासुदेव का समय साढ़े छ से सात हजार वर्ष के बीच में है तो हम उसी कथा को लेके चल रहे हैं कि देविका के तट पर भगवान वासुदेव समाधिस्थ हैं सन्यासी हैं एक वो युग है जब आदमी सचमुच जिंदा रहता था मर नहीं गया था तो हर व्यक्ति जीवन को एक नियम के द्वारा पालन करता था गुरुकुल ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ उसके उपरांत समय की सीमा के साथ ही वानप्रस्थ प्राणी मात्र की समर्पित सेवा मेरे हाथों में है पिता बाह का मालिक है मैं माली बन सबकी सेवा करूंगा नहीं तो मेरा कर्जा कैसे छूटेगा मैं सचराचर का ऋणी हूं मुझे सबकी सेवा करनी है और उस तदुपरांत सन्यास जिंदा होता आदमी तो वो भी इधर निकल गया होता मुर्दे चल नहीं सकते मुर्दे बोल नहीं सकते वो तो हड्डियों के ढांचे पैरों के साथ घसीटा करते हैं कुछ कुछ जीते हैं बाकी बाकी मर जाते हैं वो एक विरोचित जीवन था कि जब सब कुछ गतिमान है पृथ्वी भी स्थाई नहीं है सूर्य की परिक्रमा कर रही सूर्य भी अस्थाई है देवलोक की परिक्रमा कर रहा देव भी अस्थाई हैं, ब्रह्मांडों की परिक्रमा में लगे हुए हैं तो जहा जब हर चीज गतिमान है और शरीर के कोश भी प्रतिदिन मरते हैं नए जन्मते हैं और इस प्रकार जीवन एक गति के रूप में चलता है स्थायी कुछ भी नहीं होता है तो जब वो समझदार थे वो अपने को जानते थे गुरुकुल में पढ़ते थे तो हर व्यक्ति नियम पूर्वक संन्यास लेता था और अंतर्मुखी होकर ही गमन करना चाहता था कि आत्मा के साथ जाऊं जिससे कोई भटकाव ना हो आज सिर का पता नहीं है बस पेट के लिए तुम सब चीते हो हाय पेट मनुष्य यदि सिर्फ पेट के लिए जिएगा तो उसमें और पशु में क्या भेद रहेगा बस इतना भेद रहेगा कि पशु पिशाच नहीं होता ये वो भी हो जाएगा नातों को खा लू रिश्तों को खा लू सबको ठगलाऊं मेरा पेट भर जाए आज यही तो ची रहे कौन सा संबंध कौन सा नाता है जो इस पेट से अछूता है है कोई मिठास बाकी लेकिन तब का युग है कि सम्राट भी सन्यासी होगा गोविंद देविका की तट पर है उधव जी मिलने आए तो उधव ने, ने देखा तो रो पड़े कहा कि वो रूप वो क्रीट मुकुट से सजी वो ज्योतिर्मय छवि नारायण और ये संन्यासी वेश प्रभु आपको क्या जरूरत है संन्यास लेने की तो उन्होंने कहा नारद समय और मर्यादा का सम्मान यदि परमेश्वर और बड़े नहीं करेंगे राजा नहीं करेंगे तो साधारण जन क्यों कर करेंगे क्योंकि जो बड़े करते हैं उसी का अनुसरण बच्चे करते हैं और वैसे ही समाज ढलता चला जाता है तो ये अनिवार्यता परमेश्वर के लिए भी है और एक राजा के लिए भी है सभी के लिए है आज आप लोगों के लिए नहीं है लेकिन तब थी आपके पूर्वजों में इसे मानते थे मैं नहीं जानता कि वो सचमुच जीते थे ये आप सही सही जी रहे हो मुझे नहीं पता ये निर्णय तो आप लोग करोगे तो कहा कि सबको करना चाहिए यदि बड़े नियम भंग करते हैं तो समाज सदा के लिए भटक जाते हैं आज आप नहीं जानते कि एक आदमी जब बीड़ी सिगरेट पीता हुआ सड़क पर चलता है तो वो सैकड़ों मासूम बच्चों को एक भाव दे जाता है कि कल हम भी ऐसी सूटे मारेंगे और जब एक व्यक्ति पूजा की थाली सजा के मंदिर की ओर चलता है भक्ति भाव से समर्पण भाव से तो उसकी राह से गुजरते पचासों बच्चों को वो एक संस्कार दे के जाता है कल हम भी यही करेंगे तो कहा इसलिए समाज के नियमों के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है और जो नियम एक बार नष्ट हो जाते हैं वो संस्कृति विनाश का कारण बनते हैं इसलिए सन्यास सब लेते लेकिन नारायण उन वीर योद्धाओं का क्या हुआ जो आपके साथ युद्ध में लड़े जीते विजयी हुए तो कहा उदव सागर के किनारे की घास मार देगी उनको वे सब मारे जाएंगे कहा भगवान जी आप क्या कह रहे जो योद्धाओं के द्वारा नहीं मारे गए जिन्हें कोई नहीं झुका पाया गर की घास के तिनके मार थे क्या उनको कहा जो जीवन के प्रदत्त उद्देश्यों को भूलकर डूबते के तिनके का सहारा होना चाहिए इस भाव में जो भी जो जो कुछ बटोरेगा मकान जायदाद खेत खलियान हाय ये नाते रिश्ते उन्हीं की चिंता तो उसे तीन तिन के मारेगी फिर कौन है जो अपनों की चिंता में मारा नहीं जाता सारी दुनिया जीत करके भी मरता तो इन्हीं के हाथों है और आप सबको मैं और मेरों की चिंता आज भी तो मार रही तो कहा उद्धव जब भी मनुष्य जीवन की इन मूल्यों का तिरस्कार करके आसक्तियों के पीछे भागेगा उसकी उपलब्धियां ही उसके विनाश का कारण बनेंगे सब अपने अपने को पड़ डालो क्यों भटक रहे हो क्या पीड़ा मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे नाते मेरे रिश्ते क्यों करते हो झूठ कपट क्यों छलते हो दूसरों को अपनों के लिए और फिर उन्हीं की चिंता में घुट घुट के मरते हो क्योंकि तुम्हारे पास राह नहीं है और कल वही तुम्हें फूंक के आएंगे और सपने में भी दिख गए तो घर के सारे डर जाएंगे कि प्रेत बन के पीछे पड़ गया क्या ये जाता क्यों नहीं आप तो कहेंगे स्वामी जी इसकी गया कराओ इसका ब्रह्म कपाल कराओ भगाओ इसको ये नालायक देख क्यों रहा है उधर से भी गया इधर से भी गया लेकिन जो वक्त फिर नहीं जागे वो फिर कभी नहीं जागे इसलिए सबको संन्यास लेना पड़ता है था उस युग में अब तो ये है हम तो नहीं जा रहे जबरदस्ती घसीट की अमराज ले जा तो ले जा गोविंद बड़ी दयनीय स्थिति है आज के मनुष्य की और दंभ से फूला फूला फिरता है कि मेरे जैसा काबिल कोई नहीं मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं जो मैं जानता हूं फिर कोई जानता भी नहीं तो उधव ने कहा कि मेरा क्या होगा तो कहा जाओ और जो ज्ञान तुमने श्री राधे से पाया था उसी का अनुसरण करते हुए बद्रीवन में जाओ क्योंकि यहाँ अभी खंड प्रलय आएगी यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा सब कुछ डूब जाएगा सब सारी द्वारिकाओं का लोप हो जाएगा उदव समय करवट लेने वाला है उधव चले गए रात का अंधेरा और वो बहेली की लीला कि उसने बाढ़ मारा हरिण के धोखे में और समाधि तपस्वी के पैरों में आके बाढ़ लगा देविका के तट पर और जब दौड़ के आया देखा कि उसने स्वयं श्री कृष्ण को बाढ़ मार दिया है तो तड़प गया रोने लगा कि मैंने हरिण के धोखे में तो आपको बाण मार दिया तो कहा कि पगले तुझे आज पहली बार सत्य का दर्शन हुआ है वो हर बाण जो तूने हरण को मारा था वो आत्मा बनकर मैं ही तो खा रहा था आज तूने सामने देखा है जब जब तुम्हारे मुंह से गंदी गाली निकली है जब जब तुमने किसी की हत्या करनी चाहिए तुमने गाली अपने आराधे को ही तो दी है घायल वही तो हुए क्योंकि वही तो सब में बैठे हैं मत कहो कि दूसरे भी ऐसा करते हैं कसाई भी करते हैं ना सोच के बोलो समझ के बोलो कि तुम्हें किसी की हत्या करने का चाहे वो शब्द से है चाहे वो कैसे भी है तुम्हें क्या अधिकार है आत्मा ही तो पीड़ाओं को लेगा तो तुमने किसी को नहीं मारा है तुमने भगवान की हत्या करनी चाहिए और कहा कि तू चला जा फिर वो पार्थिव देवी देविका में जागीरी यह देविका हिरण्या और सरस्वती तीन नदियां हैं ये बंदर और वेरावल के पास ही ये मूल असली द्वारिका है पहले भी बता चुका हूं उसका था कुत् नहीं और उनका पार्थिव सन्यासी का जाके गिरा वो झुका हुआ पीपल का पेड़ वो रुका हुआ पानी और सूरज से छन छन कर आती हुई रोशनी की किरणें और चारों तरफ फैल गया है खामोश और यहीं से इसी को वेद सबसे पहले लीला कथा में उभारते हैं अब लीला में आते हैं इसी दृश्य को लेके जब भगवान का पार्थिव वहां गिरा यहाँ इतिहास मौन हो गया है हमें नहीं मालूम लेकिन लीला कथा है वो सुना रहे हैं तो सर देवी का तड़प उठी और उसने सरस्वती और हिरण्या को दोनों नदियों को पुकारा और वो देवी रूप में प्रकट हो गई उसने कहा जाग उठो हिरण्या सरस्वती आज मैं बहुत अशांत हूं आज मेरा शांत जल भी खोलने लगा है मैं अत्यधिक संतप्त हूं पीड़ा में हूं तुम शीघ्र प्रकट हो जाओ अब ये लीला है जो बच्चों को हम दिखा रहे हैं गुरुकुल में तो हिरण्या और सरस्वती जो नदियां हैं वो भी देवी रूप में प्रकट हो हुए कहा देवी का क्या हुआ है कहा कि जिस योगी और तपस्वी के लिए मन में बुरा भाव लाना अपने में महापाप और अपराध है उसके लिए बुरा सोचना भी जघन्य अपराध है आज ऐसा ही एक तपस्वी का पार्थिव मेरी गोद में पड़ा है उसका शव पड़ा है तो पूछा कौन है वो कहा स्वयं वासुदेव है तो वो तीनों देवियां दुखी हो गईं, करुण क्रंदन करने लगीं और तब देविका ने कहा मैं आज इस धरती को श्राप दूंगी आज से यह धरती मेरे से अभिशप्त होगी कि जहां तपस्वी और ऋषि अपमानित किए जाएंगे उनकी हत्याएं होंगी वो धरती मेरे से अभिशप्त होगी कि मैं देह तो दूंगी लेकिन देवत्व तो नहीं होगा आज शरीर तो है आपके पास लेकिन कोई राह नहीं है एक सड़ी आसक्ति के अलावा और जीते क्या हो न कोई नियम है ना संयम है केवल मुर्दे की तरह शरीर ढोने की बात है कपट जीने की बात है कहा देह तो दूंगी देवत्व तो नहीं हो अरण्या ने कहा कि धरती मुझसे भी अभी शक्त रहेगी अब तपस्वी तो दूंगी तप नहीं होगा फिर रावण जैसे ही तपस्वी आएंगे आना, आना। कि तपस्वी तो दूंगी लेकिन तप नहीं होगा और सरस्वती ने कहा कि ग्रंथ तो दूंगी पर अब इनको ज्ञान नहीं होगा ये निम्न से निम्न तक पशु से भी नीचे जिएंगे हम ये धरती मुझसे साबित होगी और तीनों देवियों ने ये श्राप दिए देविका ने हिरण्या ने और सरस्वती स्वयं चतुर्भुज भगवान महाविष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देविका हिरण्या सरस्वती तुमने धारा को और इन प्राणियों को शाप क्यों दिया तुम सब जानती थी कि बहेलिया और कोई नहीं स्वयं धर्मराज थे महाकाल थे कि जब देवताओं ने कहा उनसे कि नारायण के लौटने का समय है और वे धरती उन्हें मोह व छोड़ नहीं रही है तो आप जाओ और उन्हें शीघ्र लेकर आओ तो धर्मराज ने कहा कि मैं पाश से तो हां वासुदेव को महाविष्णु को बांध नहीं सकता मैं तो केवल उनके चरणों में प्रणाम करके सचेत ही करूंगा तो उसने वैसा ही किया था मेरे चरणों में मार मार के और ये जानते हुए भी कि इस केवल लीला थी नाटक था तुमने सारी धरती को शापित क्यों किया तो उन्होंने कहा कि नारायण ना, आप कौन सी लीला कर रहे थे तो बोले हम एक तपस्वी सन्यासी की कर रहे थे तो कहा हमने भी लीला में ही शाप दिया है कि जब जब तपस्वी सन्यासी अपमानित होंगे धरती वहां की शापित हो जाएगी तो भगवान ने कहा लेकिन ये तीनों साप लगे तो मुझको है क्योंकि तो धरती पर शापित तो मैं हो गया तो कहा नारायण आप धरती छोड़ के जा रहे थे तो इसीलिए तो हमने साप दिया कि आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं और फिर इस लीला का रहस्य बताते इनका नाम होता था रहस्य लीला अब रहस्य का अनावरण करते हुए स्वयं भगवान वेद व्यास मंच पर आते हैं और कहते हैं कि देविका ही देवकी है ब्रह्म ज्वाला है जिसके नवरात्र मना रहे हैं देविका ही देवकी है ब्रह्म ज्वाला है जो हर शिशु को देह देती है रूप प्रदान करती है हिरण्याही यशोदा है यशदाय यशोदा जो तन का श्रृंगार करती है और हमारे जीवन का उद्धार करती है हमें पालती है ये महा प्रकृति है यही यशोदा है और राधा ही सरस्वती है जो ज्ञान का दान करती है जीवन के उद्देश्य स्पष्ट करती है आज विधाता आत्मा होकर हम सब में बैठा है जाओ देह को देवत्व दो और आसक्तियां नहीं सत्य रूप में तप और जीवतियों को जियो और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त हो जीव का उद्धार हो तो आत्मा भी वैकुंठ लौट पाए यह तुम्हारी कहानी है हम सबकी कहते क्योंकि जहां जब जब अर्जुन को आना होगा कृष्ण को उसके शरीर रूपी रथ में हाँ रथ को चलाने के लिए आना ही पड़ेगा चलो हम सब सत्य की राह चलें, आओ कहते हो भजन गाते हो कहते हो कि भगवान हमें मिल जाए अरे वो तो मिला हुआ है तुम उसके कब हो पाओगे मुझे इतना बता दो तुम विषयों के हो तुम झूठ के हो तुम मेरे तेरे के हो अपने पराये के हो तुम भौतिकताओं के हो नहीं हो तो सिर्फ ये गोविंद के ही तो नहीं हो और इस प्रकार गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण की इस कथा इतिहास को वेद ने लीला कथाओं में ढाला जैसे पहले श्री राम कथा का हमने विस्तार किया और बहुत अच्छे से उसमें अपने को पढ़ा जैसे बालक पढ़ते थे वही उसी इसी परिपाटी में हम इस कथा में अब आगे बढ़ेंगे इस कथा के साथ ही वेद संतप्त थे क्योंकि उन्होंने उससे पहले अपनी माता सत्यवती को वचन दिया हुआ था कि क्योंकि अपनी कथा वेद की मैं आपको सुना चुका हूं वो तो सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र हैं इसलिए वे पाराशर कहते हैं पराशर अपत्यम पाराशरम वो पाराशर उनका नाम है जब पराशर कहेंगे तो महर्षि पराशर उनके पिता हैं और जब पाराशर कहेंगे तो वेदव्यास व्यास है इसी प्रकार जब वसुदेव कहेंगे तो कृष्ण के पिता हैं और जब वासुदेव कहेंगे तो स्वयं श्री कृष्ण हैं प्रत्यय लगता है इसी प्रकार भरत का अर्थ होता है सबका भरण पोषण करने वाला अर्थात आत्मा अर्थात ईश्वर अर्थात अभी जो ब्रह्म सूत्र में पड़ा है दहर ये जो आज ब्रह्म सूत्र है कि जो हम सब में समाया हुआ है तो भरत के पुत्र अर्थात आत्मा के द्वारा उत्पन्न होने के कारण हम सब क्या हैं भरत से भारतम ये भारत हमारा जाति संज्ञक नाम है ना हम हिंदू हैं ना इंडियन हैं ना आ हैं हम क्या हैं भारत है याद रखो तुम्हारा जाति संज्ञक नाम भारत है बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और फलाना ठिकाना ये जात वो जात ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं धर्म ने आप सबको एक ही शब्द से संबोधित किया है कि आप सब ईश्वर के पुत्र हैं अर्थात भारत हैं अपने सम्मान को पढ़ो और जानो धर्म बांटता नहीं धर्म भेद नहीं सिखाता यह सोच सांप्रदायिक और सामाजिक होती है इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा कि चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग कि चारों वर्णों की सृष्टि हमने उसके वाह भौतिक गुण और कर्म के विभाग से की है जन्मना नहीं है जन्म से आप सब जानते हैं सूतक मनाते हैं सब शूद्र हैं क्यों क्योंकि अज्ञानी है ज्ञान नहीं है ज्ञान को ही शूद्र कहा है व्यक्ति को नहीं ज्ञान में लिप्त होने के कारण उसे शूद्र माना जाएगा जब ज्ञान को प्राप्त होगा तो प्रथम द्विज होगा तो गुण कर्म के विभाग से ही होगा बाकी जो भी भेदभाव है उसका सनातन धर्म से कुछ लेना नहीं है यह केवल सनातन धर्म में व्याप्त संप्रदायों का की फैलाई हुई हां फल है जिस पर सब मोरे हैं लेकिन धर्म को इससे कुछ लेना नहीं है ने माता सत्यवती ने बुलाया था वेदव्यास को क्योंकि उनका दूसरा विवाह जो हुआ था तो उससे उनके जो पुत्र हुए थे विचित्र वीर और चित्रांगत तो उनके कोई संतान नहीं हुई थी और उनके महाराज का जो प्रथम पुत्र थे वो देवव्रत थे जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने कसम खाली थी गंगा के पुत्र थे वो गांगे थे कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे जिससे सात्यवती के पुत्रों को साम्राज्य मिले और विचित्र वीर और चित्रांगत का विवाह अंबे और अम्बालिके से हुआ और अम्बा जो थी उसने आत्मदाह कर लिया था जो बाद में स्वयं भीष्म की मृत्यु का कारण बनी वो आगे महाभारत की कथा में हम आपको बताएंगे तो सत्यवती ने बुलाया कि विचित्र और चित्रांग दोनों मारे जा चुके हैं मर गए भीष्म ने सत्यवती के कारण संकल्प लिया है कि वो सदा ब्रह्मचारी रहेगा तो अब कुरु वंश का तो अंत आ गया कहा नहीं ये सत्य नहीं है मां कुरु वंश कभी ब्लड रिलेशन से नहीं चला वेद व्यास ने समझाया कि महाराज भरत ने जिसके कारण अक्सर लोग कहते हैं इस देश का नाम भारत पड़ा यह सरासर गलत है क्योंकि उससे पहले साढ़े उन्नीस लाख वर्ष पहले भगवान राम के एक भ्राता है उनका नाम क्या है भरत है हा इसलिए किसी व्यक्ति के नाम से नहीं एक समृद्ध शाम सांस्कृतिक धरोहर को ही यथा नाम प्रदान किया जाता है यह कहना कि किसी के नाम से कोई देश या काल ये समय चलता है सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा कभी नहीं रही हमने सदा आत्मा की पूजा की है मूर्तियां हमारी आत्मा का रूप है यह व्यक्ति पूजा नहीं है गोविंद तो उन्होंने कि आप दो बच्चे गोद ले लो क्योंकि महाराज भरत ने भी किया था उनके नौ बेटे थे आज आप हाई मेरा बेटा गलती करे तो मैं छुपा लूंगी और दूसरे का बेटा छींक भी देगा तो उसकी बुराइयां पूरे मोहल्ले में गा के आऊंगी हाई ये महापातक है और ये छूत जिसको लग जाती है भक्ति उसके जीवन में फिर कभी नहीं आती वो तरसते ही रहते हैं भक्ति के लिए लेकिन प्रभु की कृपा फिर नहीं होती है उन पर क्योंकि जो भीतर बैठा हजार आंख से देख रहा है उससे पर्दा कैसे करोगे तुम्हारा पेंट कमीज इनके साड़ी ब्लाउज ये बाहर से ही तो तन ढकेंगे और जो भीतर से देख रहा है उसके सामने तो हम सब एकदम नंगे है कृष्ण के सामने गोपिया नंगे उससे पर्दा कैसे करोगे वो तो जानता है तो क्या वो दिखावटी भक्ति को मानेगा जो तुम में न बसी वो गोविंद को कहां मिलेगी ईमानदारी से धर्म पूर्वक धारण करो और प्रभु को पाने के लिए नहीं प्रभु का होने के लिए भक्ति करो वो तो मिला है वो तो घटगट वासी है तो उसमें कौन सी चौधरा घाट है तो कहा आप बच्चों को गोद ले लो तो कहा तुम जानते हो राजघरानाओं के छलबल तो कहा ठीक है एक अंबे को गोद दे दो एक के को दे दो और एक दासी को भी बालक गोद दिलवा दो कहा यदि तीनों ही योग्य ना हुए तो तभी तो मैं कुरु वंश का कुल कलंक कहलाऊंगी मेरे कारण ही कुरुवंश का अंत होगा तो कहा मां ऐसा कभी नहीं होगा मैं उन दो तीनों बच्चों को का नामकरण स्वयं करूंगा उन्हें मेरी आंखों के सामने से निकालू और मैं उन्हीं को आधार लेकर कुरुवंश के इतिहास को एक लीला महाकाव्य में ढाल दूंगा भले उनके वंशज ना रहे लेकिन मेरे इस महाकाव्य के कारण गुरुवंश सदा अमर रहेगा मैं आपको वचन देता हूं और इस प्रकार भगवान वेद ने इतिहास को महाभारत पुराण में ढाला और एक लीला काव्य बना दिया आज उनके वंशज नहीं है अतीत के युगों में भी दूर दूर तक वो दिखते नहीं हैं जबरिया लोगों ने हाँ ग्रंथों में भी जब बोझ पत्रों तो रहे नहीं तो श्रुति स्मृत हुए तो राजाओं ने अपने वंश लगा दिए भागवत में किसी ने कुछ कर दिया लेकिन हम नहीं जानते हैं कि जनमेजय के उपरांत एक दो पीढ़ी के बाद फिर उनके वंशज क्या हुए क्या हुआ हम नहीं जानते लेकिन महाभारत महाकाव्य के कारण श आज भी अमर है तो वेदव्यास ने जो वचन दिया उसी को पूरा करने के लिए वे कृष्ण को अपने में समेटे हुए वे भी उद्धव के पीछे पीछे बद्रीधाम की ओर चल दिए और वहां उद्धव जी तप्त तो कुंड के पास महाविष्णु के द्वारिकाधीश की ही मूर्ति लगाकर बनाकर और उनका पार्थिव पूजन समर्पित भाव से करने लगे वो कृष्ण को पाना नहीं चाहते अब तो कृष्ण के हो जाना चाहते हैं और जिन्होंने पाना चाहा है क्या वो कभी पा पाएंगे ना और जो सुख हो जाने में है वो पानी में कहा है किसी के हो जाने में एक मातृत्व की गोद मिल जाती है प्यार वात्सल्य समर्पण मिल जाता है हम सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं जीवन में अमृत रस बरस जाते हैं क्योंकि हम उनके हो गए अब वो जाने और जब हम किसी को पाते हैं तो हम तो चौधरी बन जाते हैं अब सारे बवाल हमारे सर चले आते हैं अपना तो अपना अब उनका भी करना पड़ेगा इसलिए भक्त बड़े चतुर होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें पाने में तो एक और गृहस्थी बढ़ जाएगी उनके हो जाओ मौज आ गई अब तो आराम ही आराम है कहा जाना है कैसे होना है नारायण जाने अब बताओ सुख इसमें है अथवा तुम्हारी चौधराहट में है जिसके लिए तुमने भक्ति छोड़ी है जिसके लिए तुमने आसक्तियां बसाई है जिसके लिए तुम कपट जीते हो और भूखों मरते हो अभावग्रस्त रहते हो तो जो सुख जो आनंद हो जाने में है किसी के वो अपना बनाने में नहीं है उम्र तमाम भक्ति करी भगवान आप मेरे हो जाओ अरे वो तो तुम्हारे हैं ये बताओ तुम उसकी कब होगे? और खाली ठुमकने से काम नहीं चलेगा तुम्हें सत्य में ईमानदारी में पवित्रता में धर्मपूर्वक जी के दिखाना होगा वो भीतर बैठा है उससे पर्दा नहीं हो सकता मन में कपट और हाथ में माला ये कोई बात नहीं होती हमें संकल्प पूर्वक अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना होता है कि गोविंद भले बुरे हम तेरे हम कभी भी कोई अपराध नहीं करेंगे तो हमारी कथा यहीं तक पहुंची है कि वसुधारा के पास गुफा में वेद व्यास बैठे हैं उधर महाप्रलय हुई अर्जुन को और पांडवों को जब पता चला कि वासुदेव का लोप हो गया इतिहास में आते हैं फिर से और देविका में से उनके पार्थिव को स्वयं श्री बलराम ने निकाला और वहीं तट पर ही उन्होंने पार्थिव को ज्योतियों को अर्पित किया और वे वहीं बैठे तप रहे हैं तो वो महामानव वेदव्यास और अर्जुन भी उनके पीछे पीछे वहाँ आए अर्जुन तो पहले ही आए थे और कृष्ण ने कहा था कि इन सबको ले जाओ जो भी जाना चाहते हैं इनको हस्नापुर ले जाओ तो सारी बहुत से लोग उनके साथ चले गए थे और जब लौटते अर्जुन ने बताया उनके होते ही ये कांड हो चुका था कि कृष्ण नहीं रहे और उन्हीं के आदेश पर जाने से पूर्व मुझे कह गए थे कि जो भी जाना चाहें उनको यहाँ से ले जाना क्योंकि यहाँ एक भयंकर प्रलय आने वाली है उसके बाद ही वो भयानक रात आई जब घनघोर अंधेरों में सागर इतना भयंकर हो उठा था क्या आप कल्पना नहीं कर सकते उस सागर ने पूरी पूरे उन प्रदेशों को तो निगला ही जो द्वारिकाओं का जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है उसके साथ ही उसने गुजरात और राजस्थान के बहुत बड़े भूभागों को डुबा दिया था ये तो समय के अंतरालों के उपरांत जब सागर का पानी पीछे हटा सैकड़ों सालों में लगभग एक हज़ार वर्ष में तो फिर से जो भूभाप प्रकट हुए तो वो रेगिस्तान हो गए सैंडुल्स हो गए और वहाँ जो ज़मीन में भी जो पानी रह गया उससे भी लोग नमक निकालते हैं जैसे राजस्थान में भी से पानी निकाल के फलौदी वगैरह में नमक बनाया जाता ये वही पानी है जो धरती में समा गया था और इस प्रकार वो द्वारिकाएं डूब गई थी सब कुछ नष्ट हो चुका था जब पांचों पांडवों को पता चला कि वासुदेव नहीं रहे तो वे भी स्वर्गारोहण के लिए चल दिए थे और इस प्रकार वेद व्यास ने इस संपूर्ण घटनाओं को इस सारे कथाक्रम को श्रीमद् भगवद गीता में महाभारत महाकाव्य में भागवत महापुराण में हरिवंश महापुराण में और नाना पुराणों में उनको भी दोबारा से लिपिबद्ध किया और जो दिव्य ग्रंथ बहुत कुछ तो लुप्त हो गए और जो हमारे तक आए उसमें काफ़ी कुछ वक्त ने भी अपनी जो प्रक्षिप्त खंड हैं वो लगा दिए तो जिससे जो अमृत था उसके ऊपर भी थोड़ी सी वक्त की धूल आ गई हम उसी को हटाते हुए इन कथाओं के साथ आगे बढ़ेंगे कि उद्धव को ने क्या पाया उद्धव को क्या मिला लेकिन अब हम कथाओं को आरंभ से लेंगे जैसे वेदव्यास ने भगवान के जन्म की कथा लीला कथाएं भागवत महापुराण सभी को लेकर चलेंगे और उन कथाओं में हम अपने आप को खोजेंगे क्योंकि ये कोई नाटक नहीं है जैसे बच्चे को पढ़ाने के लिए अक्षर ज्ञान कराने के लिए खिलौनों का प्रयोग करते हैं छोटी कक्षा में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए उसी प्रकार जीवन का सत्य पढ़ाने के लिए गुरुकुल में